बहिर्लोम करो विग्रह किस तरह समास समन तो कुछ तो और कोई है पुस्तक तो खोलने के बाद भी नहीं हुआ पुस्तक तो तो खोलने का किसने खोला तो? है पुस्तक अर्मी ना बताओ विग्रह कहाँ लिखा अरे विग्रह चाहिए ये बाद में ए, पहले ए बारे में शब्द है बहिष्ठ शुरू होकर बहर होता है विग्रह में बहिर् ये क्या सुपोधातु सुपोधातु सुपो कहाँ करते हैं सुप धातु प्रातिपदिक कोई पद है ना अब, ऐसे ही तेलु क्या है सुप धातु ना तो तेना होगा किस क्या षष्टी बहि लोम यहाँ लोमन तो यहाँ लोम के प्रथा तो बन जाएगा लोमन का प्रधान प्रथा तो लोमया है? क्या लोमानी, क्या विग्रह बहिर्ोमी यश त्रिमूर्ध क्या विग्रह देख देख विग्रह लेकर देख त्रिमूर्ध विग्रह लेखा दो लौकिक अलौकिकाली विग्रह लेकर देखा दो मूर्ध अनु धर्म शु त्रिओ मूर्धन सु उस क्या लिखा है लाया था ले गया क्या है बिगड़ लिखा है नहीं बिगड़ नहीं होता है क्या लिखा है दिखा है हा? क्या है? लो? दिखा है नहीं आता है अच्छा ये तो रे ये मुर्धनी क्या के रूप हेलो हाँ क्या हलो करीणी अनाव कहाँ से शू अना है क्या विसर्ग है ये त्रिपाथी दीर्घ है ना दीर्घ है ना त्री सजा जस जी लेखा मृधानव जस बनेगा क्या विग्रह बनिगा लौकिक मृधानी नहीं मृधान मृधानूधान त्रयो मूर्धानु यश अलोक्यो क्या होगा त्रिजस मूर्धन कोई समाज शांत करने वाले सूत्रो है क्या है हुँ? क्या है मेहरबानी क्या भ्याम क्या प्रति होता है स प्राथिपति से सुपदा तु लोप करके समास होने के बाद क्या बनेगा त्रि मूर्ध अकारांत या नकारात नकारा तो समास होने के बाद <coughs> त्रि मूर्धन नकारांत अकारात बोलो ठीक हाँ नकारात नहीं समाशांत होने के बाद फिर नकाराता समास होने से लोप जाएगा क्या रहेगा हैं ए त्रिमूर्ध अकारांत प्रथम था त्रिमूर्ध का हो गया एक वचन या द्विवचन क्या है बहुवचन त्रि द्विवचन बनेगा इसका बहुवचन हाँ ये हो गया था कुशूल पाद संख्या संख्या सुपूर्वश्य पाद से लोप सामो बहुव्रीहो संख्या पूर्व से सुपूर्व से पाद से लोप हो समांत हो द्व पादौ यौक्य विग्रह होगा क्या विग्रह होगा द्वो पाद जिसको पूछेंगे बोलना अलौक्य क्या बनेगा क्या बनेगा लौकिक अलौकिक विग्रह दी के आगे औ आ गया ना सू आएगा तो सूए दुई के आगे उसकी क्या गलती है वहाँ भी शुरू जोड़ दो <laughs> क्या है डी डी दि दि ओ पाद औ दोनों समान वचन होता है दि औ पाद औह शुत्र, हो जो से होगा अन्य पदार्थ ये समाशांत क्या होगा से क्या होगा? लोप लोप है। लोप हो जाएगा अलंत परिभाषा से पाद के अकार क्या हो जाएगा सुपदात लोप क्या द्विपाद तो प्रातिपदियों क्या है द्विपाद प्रथमांत दीपात दीपा दो बनेगा द्वितिया में क्या दि, दिवोचने क्या बनेगा दीपादो आगे दीपाद तृतीया में क्या बनिया बनेगा बनिया बनेगा पुत्र आगे सुपाते सुपात सुभनौ पाद यत समास हो गया किस दुछी? आने के मनने पता थे संख्या सुप्रोत सुपुरोष से लोप हो जाएगा उद्विभ्या काकुद से लोप सिया उद्गतम काकुदम ये उद्गत काकुदम यगत काकुदम यस काकुदे तालु हुआ उठा हुआ तो उद्गतम तो कम घटिया काम हो गया तो विगत उदगतम काकुदम ये विगतम काकुदम लोके विग्रह अलौक्य विग्र उत काकुद सु वि काकुद सु अकारांत काकुद अनेक का मण्य पदार्थ समास होने के बाद उद्विभ्या काकुदस्य लोप हो जाएगा अलंत्य से अंत्य अकार के अलोभ हो जाएगा सुपधातुलप हो गया उत्काकुत प्रथमांत सु आएगा सु का लोप की से होगा उत्कुत पूर्णात विभाषा ये काकुद का लोप होगा विकल्प से पूर्णात पूर्णम काकुदम यश लौक्य विग्रह क्या होगा बोलो जल्दी पूर्णम काकुदसु है क्या प्रश्न है मालूम है लौकिक विग्रह तो सू जैसे कहाँ से आया क्या कहेंगे पूर्णम काकुदम यस्य लौकिक विग्रह क्या होगा पूर्णम काकुदम यस्य अलौकिक क्या होगा हाँ लौकिक अलौकिक थोड़ा समझ के बोलना पूर्ण सु काकुद सु समाज किस सूत्र से होगा अनेक पद हैं फिर इस लोप हो जाए पूर्णादि भाषा विकल्प से लोप हो जाए लोप पक्ष में अकार पूर्ण तो, काकुद अकार दकारांत पूर्ण काकुद अब मैं क्या माने गया द्विवचन में काकुद या काकु है क्या है एक क्या बना पूर्ण काकुतु तू में काकू दू तो नहीं काकूद द कारांत है और पूर्ण काकु दो ये कहाँ का रूपये जब लोप नहीं होगा तो कहाँ का रूपये एक में जहाँ लोप हो जाएगा उसका प्रथम भोजन क्या बनेगा पूर्ण काकु दो और लोप नहीं होगा तो प्रथमांति क्या बनेगा दोनों बराबर हो जाएगा हाँ कोई भेद है क्या नहीं बिसग है किसमें जिसमें लोप नहीं होगा उसमें प्रथम प्रथम विसर्ग है जिसमें लोप हो जाए उसमें जस में हाँ बराबर है मित्र... मित्रा मित्रायो सुहृदुहृद भ्याम सुदूर्भ्यादय से निपात्यते हृदभाव निपाप्यते मित्र मित्रो मित्र के अर्थ में सुहृद अमित के अर्थ में दुर्हृद अमित का शत्रु न मित्र नहीं मित्र अमित शत्रु सुहृदय है शोभनम हृदय यश्य लौक विग्रह शोभनम हृदय यदय सु थुण। किंतु तो अन्य मन पता है समास होने के बाद इस सूत्र से निपातन हो जाता है हृदय को हृदय सुहृद बन जाएगा हृदय के स्थान पर हृदय आदेश हो जाएगा इसी सूत्र से निपातन से सुहृदय किसी अर्थ में मित्र के अर्थ में अच्छा हृदय वाला ऐसे अर्थ में नहीं ये मित्र के अर्थ में सुहृद इसी प्रकार अर्थ में हो जाएगा दुहृद दुष्ट हृदय वाला तो ऐसा है विग्रह किंतु वस्तुतः तो यदि विग्रह के अनुसार करेंगे तो दुर्दय सुहृदय ऐसे बनेगा किंतु मित्र के अर्थ में हो तो सुहृद शत्रु के अर्थ में हो तो दुर्हृद सुहृद मित्रम दुहृद अमित्र शत्रुअर्थ है निपातन क्या है मालूम है रेत हाँ किसके मालूम है इधर मैं बोलो किसको मालूम हाथ उठाओ निपातन नहीं इस लाइन में नहीं बोलो प्रात्य सिका विधि में ना प्रात्य विधि में ना हाँ मालूम है बोलो पीछे कोई है किस को है। क्या से है प्राप्ति सिक्का क्या क्या अनुसार विचार कुछ नहीं तो प्राप्ति क्या आगे नहीं नहीं क्या है प्राप्ति सिक्कम विधि लिखा है लिखा है क्या आ, फिर नीचे कर रखो किसने लिखा है लिखा है लिखा है नहीं है हाँ लेकर निपातन सुहृद उरा प्रवृतिभ्य कप उराह ये समासांत तो कप होता है उरा प्रवृत्ति कौन है सो पदाध पास कल्प क का विसर्ग श अपदादु पद के आदि अपदादि अपदादि अपदादि कप हो तो विसर्ग को स हो जाएगा क हो प पर हो तो विसर्ग को विसर्जन से सत्य तो प्राप्त था किंतु उसको बात करता है कुप कपूच उसका ये अपवाद है अपदादु स किंतु अपदादि कौन कौन है एक या पे पाशप पाशप प्रत्यय होता है कल्प भी इस सदर समाप्त हो कल्प देश्यदेश कल्प प्रत्यय होता है क प्रत्यय होता है कप जैसे और काम्यच काम्य प्रत्यय होता है ये प्रत्यय परे पर अपद अपदादि पद के आदि नहीं है पद के आदि तो यदि कोई शब्द होगा ये तो प्रत्यय है ये पर रहते विसर्ग को स हो जाएगा पय यशस पासम यशस् कम ऐसे बनता है कस्कादिषु चेश्विण उत्तर से विसर्ग से शो अन्य से तो सस्कादिगण में पढ़ेगे कुछ शब्द ईण से पर हो तो विसर्ग को स हो जाएगा मूर्धन्य रान्यत्र विसर्ग को स हो जाएगा कस्कादिगण में में रे व्यूढ़ यस्य शब्द है छाती है है्यूढ़ विशाल ब्यूढ़ उ अनेक अन्य पदार्थ लौकी विग्रह क्या होगा ब्युड़, ब्युड़ होना चाहिए होगा रो उसके बाद आने समास से होने पर यह हो जाए उभृति है कप कप होगा सुपधा तुल हो जाएगा क रहेगा ब्यूढ़ो रस ब्यूढ़ो रस आगे क ब्यूढ़ो रस में जो सकार्य स्वस्व शुरू होकर के खरबसान विसर्ग होता है विसर्जन से प्राप्त था उसको कुप कुप से बाध करता है किन्द उसको ही बात करेगा पहले तो सो पधा क पर हो तो होगा ये सही होगा और कसकादिगण में जो है उसका अलग उदाहरण दे दिया कस्क कौतस्कुत धनुष्कपालम ये सब कशकादिगण का ब्यूढ़ोरस का उदाहरण है सौपदादो का स्वपदादो सूत्र से हो जाएगा ब्यूढ़ोरस का विसर्ग को स हो गया इन सर उत्तरस्य विसर्ग से सह पाशक का काम्यु परेशु सस से अनुभूति जाती है कच का आदि प्रिय प्रियम सर्पि यश सर्पिश घी घृत प्रियम सर्पिश यश प्रिय सु सर्पिश सुनेक्य पदार्थ समास हो जाएगा और ये हो जाएगा कप हो जाएगा कप होने के बाद सुपधातुल होने के बाद प्रिय हुआ कर्पिश के सक सर अर्वसार विसर्ग हो गया विसर्जन से सूप कपो से बात करता है उसको ये इण सर्पिश के विसर्ग के पहले ई है ईण से पर विसर्ग को स हो जाता है पास पर हो कल्प हो क हो काम्य यहाँ क तो स हो गया प्रिय सर्पिश क निष्ठा निष्ठा क्या मालूम है तवत तो निष्ठा संज्ञा है निष्ठा निष्ठाएँ नाम संघिकॉन ये तवत तो ये निष्ठाएँ प्रत्यक तवत तो प्रत्यय प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण तो निष्ठा के अर्थ कर दियाशबृह पूर्व सैद्त युक्त योगो येन युक्तो योगो येन इस योग किया युक्तो योगो न युक्त सु योग सु है निष्ठा युग धातु से निष्ठा करने तो युक्त बनेगा युज के जकार को जो कुछ ग होता है खरीच कह हो जाता है युक्त योग सुप धातु लोग हो जाएगा युक्त योग बनेगा प्रथमांत युक्त योग निष्ठांत तो से पूर्ण निपात हुआ शेषाद विभाषा ये समासांत भौगुरी समास में जहाँ कोई सूत्र विशेष नहीं है वहाँ विकल्प से हो जाएगा कप अनुत समास बहुवी कप अनुत समास्य शेष जहाँ कोई समासांत का विधान नहीं किया गया बहुब्री समास में भी विकल्प से कप हो जाएगा महायशस्क है महत् यशो यश महत् यशो यशस् शब्द है नपुंसको महत् सु यशस् अनेक्य पदार्थ है उसी वे शेषाद विभाषा से कप हो जाएगा विकल्प से एक पक्ष में कल्प होने पर महत आगे यशस्व है के तकार को आ करने के लिए कोई सूत्र है क्या सूत्र आ महत समान समानाधिकरण में आ हो गया महा बन गया आगे यशस क हुआ यशस्व के साकार को सश शुरू होकर के करवसान विसर्ग हो गया विसर्जन से स्व से प्राप्त था उसको बात करेगा सोपदादु स्वपदादु से अपदादि परे स हो जाएगा महायशस् क प्रथमांत सु आएगा महायशस् क जिस पक्ष में क नहीं होगा शेषाद विवाह से विकल्प कर से करता है कप नहीं होगा तो महत् सु अन्य कम्य पदार्थ समातु समात हो गया सुपदातुल हो गया महत् के तकार आह हो जाए आ न महत समे गण जाते हो महायशस् सकारांत महायशस् प्रथम में अत्वसंत चादा तो सु दीर्घ हो जाएगा यशा सकार गुरुत्व विसर्ग महायशा दिवचन या यसा महा यसा एक वचन या बहुचने एक वचन दिवचन क्या बनेगा महायशसौ बहुवचन में महायशस महायशस सा, महायशा सामे में आदिघ कैसे हुआ अत्सत जाता तो महायश यही बहुव्री बहुव्री सम हो गया आगे समाज क्या है अथ द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्वसमस में उभय पदार्थ प्रधान होता है चार्थे द्वंद चाँ, चाँ, चार च से अर्थ चार अर्थे छ के अर्थ में द्वंद्व समास होता है अनेक <से> सुबंत चार थे समस्यते अर्थे वर्तमान वा समस्य स द्वंद्वः अनेक सुबंत च के अर्थ में वर्तमान हो तो होगा विकल्प से समाज के बिना भी प्रयोग हो सकता है रामस्य लक्षणस्य म से लक्षण से हसते रामलक्षण विकसते सद्वन्व क्या है च का समुच्चय अन्वाचर इतर योग पहला अर्थ क्या है समुच्चय्च दूसरा है अन्वाचयश्च तृतीय है इतरतरयोगतु समाहहारस् द्वंद्व समास भी हो गया समुच्चय अन्वाचयश्च इतर इतरयोगस् इति समुच्चय अन्वाचय इतरतरयोग समाह समास होने के दो होना चाहिए कोई जरूरी नहीं तीन हो चार हो भी पाँच भी हो जाएगा अनेकम सुबंतम पहला महिला समुचय तार्म से ईश्वर गुरु चजस्व ईश्वरम भजस्व गुरुम चजस्व ईश्वर का भी भजन करो गुरु का भी भजन करो ये परस्परपेक्षकन्वय सुच्चय एक भजन करना है परस्परनपेक्षा ईश्वर अलग गुरु अलग दोनों का भजन करना है एक भजन अन्वय हुआ का समुच्चय ईश्वर गुरुम च भजस्व ईश्वर का भजन करो, गुरु का भी भजन करो, कर चौक से भजस्व के साथ दोनों का अन्वय होगा एकस्म अन्वय और समुच्चय के बाद होता है अन्वाचय अन्वाचय होता है आनुषंगिक भिक्षा मट गांच अन्य अन्यतर आनुषंगिकन्वय अन्वाचय पढ़ो भिक्षा अन्यतरस्य है पार्थना इत अन्य तरस्य अन्य में यह छुटा होगा इत अंतर से नहीं इत अन्यतर से भिक्षा में अट अट कत्यर्थ क भिक्षा ला के जाओ गए गोभी ले आओ अन्य तो में एक होता है आनुषंगिक दोनों में जहाँ उद्देश्य मुख्य है, है के और एक मुख्य नहीं गौण है तो उसके आनुषंगिक कहते हैं मुख्यतः तो भिक्षा में जाओ और गोभी ले आओ तो ये आनुषंगिकन से उसको कहते हैं अनुवाचय अनु आचय अनुवाचय पीछे अन्य होता है अनुवाचय ये दोनों समुच्चय और अनुवाचय में समासन ही होता है अन्य और असामर्थ्यात समुच्चय में अनुवाचय में समासन नहीं होता है दोनों एकार्थी भाव होने के लिए समुच्चय हो सामर्थ्य हो तो समास होगा पहला आया था समर्थ विधि सुवंत में समास होता है पद संबंधी विधि समर्थ में होगा ये दोनों में सामर्थ्य नहीं होने से समासन नहीं होता है बाकी दो बच जाएगा इतर योग और समाहार इतर त्रयोग है धव खरो छिन्धि ये मिलिता नाम अन्वय इतरे तरह योग देखो पहले था समुच्चय में ईश्वरम गुरुम च भजस्व और यहाँ धवम च खदीरम चिन्धि धव खरो चिंदी ईश्वरम गुरु च ईश्वर गुरु कवि और यहाँ धब खधदर दोनों के एक साथ में मिलाकर के चिंदी तो धब खधिर चिंदी छिंद छेदन क्रिया के साथ धब खधिर दोनों का अन्य होता है वहाँ परस्पर निरपेक्ष होकर के ईश्वरम भजस्व गुरुम च भजस्व यहाँ चिंधि धब खदिरु छिधि छेदन क्रिया के लिए धब दोनों का अन्वय होता है इसका अर्थ नहीं कि कुठार मारते समय दोनों पेड़ में एक साथ कुठार लगना चाहिए ये नहीं किंतु चेदन दोनों को करना है धब चिंदी चिंधि मिलिताना अन्वय इतर तरह मिलितान्व छेदन क्रिया के साथ हो समारोता समूह मिलना संज्ञा परिभाषा संज्ञा च परिभाषाच संज्ञा परिभाषम दोनों का समूहार समाह ये समाह द्वंद्व ये दोनों होता है जहाँ द्वंद्व समास से भी एक वचन है वो समाहार द्वंद्व है द्विवचन बहुवचन हो तो इतरे तरह योग है कोई समय देखना, ना यदि द्विवचन बहुवचन है उसको क्या कहेंगे इतरे तरह द्वंद्व और यदि द्विवचन विवचन हो इतरित रही हो कब कहेंगे एक का वचन हो तो कहेंगे तो कोई व्याकरण सूत्र बताओ समाह द्वंद्व का उदाहरण लेकर दिखाओ एक समाहार द्वंद्व का एक इतरित इतर रहो इतर का उदाहरण लेकर दिखाओ देखते हैं व्याकरण सूत्र देखो एक भी हो जाए तो ठीक है दोनों भी मिल जाएगा इसलिए तो पुराने की भी अपनी परीक्षा होगी <laughs> ये सामने बहुत मिल जाएगा क्या <laughs> जो सूत्र याद है अभी दो तीन चार सूत्र नहीं मिलेगा सुह्रद्रदो मित्रा मित्र हो मित्रा मित्र हो ये द्वंद समा है ना नहीं कौन सा द्वंद है इतने तुर द्वंद्व है, है? मिल गया और एक द्वित्रिभ्याम समुद्र ये द्वंद्व समा से है कौन सा द्वंद है इतरे तो रहे अंतर बहिर्भ्याम चलो मह इतरे तुम तो मिल गया और समाह करने के लिए रस्व नद्यापो नुट रसो नद्यापो क्या वो चन हर्षण च नदी च आप से हर्षो नद्याप एक वो है क्या सुना से समारोह ऐसे मिल जाएगा पाग्राद माता किसके पद है जिग्र मीठम से पश्यसे सीधा ये द्वंद इतरद्वंदवसने